युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार अब तीसरा तत्व मैं तुम लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ हम लोग औरों की तरह यह विश्वास नहीं करते कि इस जगत की सृष्टि केवल कुछ हजार वर्ष पहले हुई है और एक दिन इसका सदा के लिए ध्वंस हो जाएगा साथ ही हम यह भी विश्वास नहीं करते कि इस जगत के साँस सुन्य से जीवात्मा की भी सृष्टि हुई है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 तभी से चल रही है और अनंतकाल तक चलती रहेगी पुनः हिंदू मात्र का यह विश्वास है कि मनुष्य केवल यह स्थूल जड़ शरीर ही नहीं है नहीं ही उसके अभ्यंतस्थ यह मन नामक सूक्ष्म शरीर ही प्रकृत मनुष्य है वरम प्रकृत मनुष्य तो इन दोनों से अतीत एवं श्रेष्ठ है कारण स्थूल शरीर परिणामी है और मन का भी वही हाल है परंतु इन दोनों से परे आत्मा नामक अनिर्वचनीय वस्तु है जिसका न आदि है न अंत मैं इस आत्मा शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई भी पर्याय गलत होगा यह आत्मा मृत्यु नामक अवस्था से परिचित नहीं इसके सिवा एक और विशिष्ट बात है जिसमें हमारे साथ अन्यन्या जातियों का बिल्कुल मतभेद है वह यह है कि आत्मा एक देह का अंत होने पर दूसरी देह धारण करती है ऐसा करते करते वह एक ऐसी अवस्था में पहुँचती है जब उसे फिर शरीर धारण की कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं रह जाती तब वह मुक्त हो जाती है और फिर से कभी जन्म नहीं लेती यह मेरा तात्पर्य अपने शास्त्रों के संसारवाद या पुनर्जन्मवाद तथा तो आत्मा के नित्यत्ववाद से है हम चाहे जिस संप्रदाय के हों पर इस विषय में हम सभी सहमत हैं इस आत्मा परमात्मा के पारस्परिक संबंध के बारे में हमारे मत भिन्न हो सकते हैं एक संप्रदाय आत्मा को परमात्मा से अनंत काल तक अलग मान सकता है दूसरे के मत से आत्मा उसी अनंत अग्नि की एक चिंगारी हो सकती है और फिर अन्यों के मतानुसार वह उस अनंत से एक रूप और अभिन्न हो सकती है पर जब तक हम सब लोग इस मौलिक तत्व को मानते हैं कि आत्मा अनंत है उसकी सृष्टि कभी नहीं हुई और इसलिए उसका नाश भी कभी नहीं हो सकता उसे तो भिन्न भिन्न शरीरों से क्रमशः उन्नति करते करते अंत में मनुष्य शरीर धारण कर पूर्णत्व प्राप्त करना होगा तब तक हम आत्मा एवं परमात्मा के संबंध के विषय में चाहे जैसी व्याख्या क्यों न करें उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं इसके विषय में हम सभी सहमत हैं और इसके बाद आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सबसे उदात्त सर्वाधिक विभेद को व्यक्त करने वाले और आज तक के सबसे अपूर्व अविष्कार की बात आती है तुम लोगों में से जिन्होंने पाश्चात्य विचार प्रणाली का अध्ययन किया होगा उन्होंने संभवतः यह लक्ष्य किया होगा कि एक ऐसा मौलिक प्रभेद है जो पाश्चात्य विचारों को एक ही आघात में पौर्वात्य विचारों से पृथक कर देता है वह यह है कि भारत में हम सभी चाहे हम शाक्त हों या सौर या वैष्णव अथवा बौद्ध या दैन ही क्यों न हो हम सबके सभी सब यही विश्वास करते हैं कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध पूर्ण अनंत शक्ति सम्पन्न और आनंदमय है अंतर केवल इतना है कि दैतवादियों के मत आत्मा का वह स्वाभाविक आनंद स्वभाव पिछले बुरे कर्मों के कारण संकुचित हो गया है एवं ईश्वर के अनुग्रह से वह फिर विकसित हो जाएगा और आत्मा पुनः अपने पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो जाएगी पर अद्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा के संकुचित होने की यह धारणा भी अंशतः भ्रमात्मक है हम तो माया के आवरण के कारण ही ऐसा समझते हैं कि आत्मा अपनी सारी शक्ति गंवा बैठी है जबकि वास्तव में उसकी समस्त शक्ति तब भी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त रहती है जो भी अंतर हो पर हम एक ही केंद्रीय तत्व पर पहुँचते हैं कि आत्मा स्वभावता ही पूर्ण है और यही पात्र प्राच्य और पाश्चात्य भावों के बीच एक ऐसा अंतर डाल देता है जिसमें कहीं समझौता नहीं है जो कुछ महान है जो कुछ शुभ है पौर्वात्र उसका अन्वेषण अभ्यंतर में करता है जब हम पूजा उपासना करते हैं तब आंखें बंद कर ईश्वर को अंदर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं और पाश्चात्य अपने बाहर ही ईश्वर को ढूंढता फिरता है पाश्चात्यों के धर्म ग्रंथ प्रेरित करते हैं जबकि जब हमारे धर्मग्रंथ अंत प्रेरित हैं निश्वास की तरह वे निकले हैं ईश्वर निःप्वसित है मंत्र मंत्रदृष्टा ऋषियों के हृदय से निकले हैं